महाभारत शांति पर्व पंचचद्याय भगवान वराह के द्वारा पितरों के पूजन की मर्यादा का स्थापित होना वैसावाच कचिव काल से नारद परमेश दैव कृत् ये तर वै सम्पाजी कहते हैं जन्मे इसी समय ब्रह्मपुत्र नारद जी ने शास्त्री विधि के अनुसार पहले देव कार्य अर्थात हवन पूजन करके फिर पितृ कार्य अर्थ श्राद्ध तर्पण किया तथा ततस्त वचन प्राह ज्येष्ठो धर्म आमज प्रभु क युजतेष्ठ दैव पित्रे चल्पिते दया मतिमता श्रेष्ठ तन्मेंगम किम तत्क्रिय कर्म फल किम सत सब धर्म के जेष्ठ पुत्र नर ने उनसे इस प्रकार पूछा द्विश्रेष्ठ तुम बुद्धिमानों में अग्रगण्य हो तुम्हारे द्वारा देव कार्य और पितृकार्य के संपादित होने पर उन कर्मों से किसकी पूजा संपन्न होती है यह मुझे शास्त्र के अनुसार बताओ तुम यह कौन सा कर्म करते हो और इसके द्वारा किस फल को प्राप्त करना चाहते हो नारदवाच तये तो तत्क पूर्वे कर्तव्यं इत्यपि दैवत च परो यज्ञ परमात्मा सनातन नारदजी ने कहा प्रभो आपने ही पहले यह कहा था कि देवकर्म सबके लिए कर्तव्य है क्योंकि देवकर्म उत्तम यज्ञ है और यज्ञ सनातन परमात्मा का स्वरूप है तत तद्भा तो निमुंठम्य प्रसिद पूर्व ब्रह्म लोक पितामह अत आपके उस उपदेश से प्रभावित होकर मैं प्रतिदिन अविनाशी भगवान वैकुंठ का यजन करता हूँ उन्हीं से सर्वप्रथम लोकपितामह पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं मम वै पितरम प्रीत पर जी जनत संकल्पजस्त पुत्र प्रथम कल्पिता परमेश्ठी ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मेरे पिता प्रजापति को उत्पन्न किया मैं उनका संकल्पजनित प्रथम पुत्र हूँ यद्यपि नारद जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं तथापि दक्ष के सापवश उन्हें पुनः प्रजापति से जन्म ग्रहण करना पड़ा यह कथा हरिवंश में आई है यदा भी वै पितृन साधो नारायण विधौ एव भगवान पिता माता पितामह हाँ। साधो मैं पहले नारायण की आराधना का कार्य पूर्ण कर लेने पर पितरों का पूजन करता हूँ इस प्रकार वे भगवान नारायण ही मेरे पिता माता और पितामह हैं हैंजते पितृयज्ञेश नित्य जगतपति यज्ञों में पर देरी की आराधना की जाती है एक दूसरी है कि पिताओं अर्थात देवताओं ने पुत्रों आदि का पूजन किया अग्निस्वात् आदि पितृगण देवताओं के ही पुत्र हैं एक समय देवता दीर्घ काल तक असुरो के साथ युद्ध में लगे रहे इसलिए उन्हें अपने पढ़े हुए वेद भूल गए फिर उन पुत्रों से ही वेदों को पढ़कर देवताओं ने उनको पितृपद पर, पर प्रतिष्ठित किया वेद श्रुति प्रनष्ठा च पुनरध्यात ततस्ते मंत्रदा पुत्रा पितृत्व उपेदि देवताओं का वेद ज्ञान भूल गया था फिर उनके पुत्रों ने ही उन्हें वेद श्रुतियों को पढ़ाया इसी से वे मंत्र पुत्र पित्र को प्राप्त हुए पुत्राश्च परस्परम अपूज पुत्रों और पिताओं ने जो परस्पर एक दूसरे का पूजन किया यह बात आप दोनों शुद्धात्मा पुरुषों को निश्चय ही पहले से ही ज्ञात रही होगी तीन पिंड वह पृथिव्या पूर्व दत्वा कुशानिथि कथम तो पिंड संज्ञा ते पितर हुले भिरे पुरा देवताओं ने पृथ्वी पर पहले कुश बिछाकर उन पर पितरों के निमित्त तीन पिंड रखकर जो उनका पूजन किया था इसका क्या कारण है पूर्व काल में पितरों ने पिंडदान पिंड नाम कैसे प्राप्त किया इमाम गोविंद नरनारायण बोले मुने यह समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पहले एकायणों के जल में डूबकर अदृश्य हो गई थी उस समय भगवान गोविंद ने भराह रूप धारण करके शीघ्रता पूर्वक इसका उधार किया था स्थापय धरणि ते स्था पुरुषोत्तम जल कर्दमिप्तांगो लोक कार्या वे पुरुषोत्तम पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित करके जल और कीचड़ से लिपटे अंगों से ही लोक हित का कार्य करने के लिए उद्यत हुए प्राप्ते प्राप्ति चान्हीक तो मध्यदेश देश गु दा विलग्नास्डा विधाय सहसा प्रभु सा पृथिव्या कुशानास्ती नारद सते स्वात्मान्य विधि जब सूर्य दिन के मध्य भाग में आ पहुंचे और तत्कालोचित नित्य कर्म का समय उपस्थित हुआ तब भगवान ने अपने दाढ़ों में लगी हुई मिट्टी के सहसा तीन पिंड बनाए नारद फिर पृथ्वी पर कुश बिछाकर उन्होंने उन कुशों पर ही वे पिंड रख दिए इसके बाद अपने ही उद्देश्य से उन पिंडों पर विधिपूर्वक पितृपूजन का कार्य संपन्न किया संकल्पय त्री पिंड विधि प्रभु आत्मात्रोस्म संभूत स्नेह गर्भस्थिल प्रोक्षाप्यम देश मुख्य स्वयं मर्यादा च मर्यादास्थापनाथ तथो वचनम अपने ही विधान से प्रभु ने वे तीनों पिंड संकल्पित किए फिर अपने शरीर की ही गर्मी से उत्पन्न हुए श्नेह युक्त तिलों द्वारा अपसभ्य भाव से उन पिंडों का प्रक्षण किया तदनंतर देवेश्वर श्रीहरि ने स्वयं ही पूर्वाभिमुख हो प्रार्थना की और धर्म धर्मर्यादा की स्थापना के लिए यह बात कही विषा कपिरुवाच अहम ही पितर स्रष्टुम उद्यतो लोक यस्या दक्षिणाम तस्मा पितर एव भगवान वरा कहा मैं ही संपूर्ण लोकों का सृष्टा हूँ मैं स्वयं ही जब पितरों की सृष्टि के लिए उद्यत हो पितृकार्य संबंधी दूसरी विधियों का चिंतन करने लगा उसी क्षण मेरी दो दाढ़ों से ये तीन पिंड दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी पर गिर पड़े अतः ये पिंड पितृस्वरूप ही हैं त्रयो मूर्तिना वही पिंड मूर्ति धरास्तम भवंतु पितरो लोके मया श्रेष्ठासनातना तीन पितर मूर्तिहीन या अमूर्त होते हैं जो पिंड रूप मूर्ति धारण करके प्रकट हुए हैं लोक में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए ये सनातन पितर हों पिता पिताम्च तथा प्रपितामह अहमेवा त्रिविजे त्रिशु पिंड संस्थित पिता पितामह और प्रतामह इनके रूप में मुझे ही इन तीन पिंडों में स्थित जानना चाहिए नास्ति मत्तोदि कच्चि कौमच मै मयास्यम ओवा मम पिता लोके अहमेव पितामह मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है फिर दूसरा कौन है जिसका स्वयं मैं पूजन करूं संसार में मेरा पिता कौन है सबका दादा बाबा तो मैं ही हूं पितामह पिता, पिता च अहमेवात्र कारण तुक्त वचनम देवदेव वृषा वराह पर्वते विप्र धत्वा पिंडा सभिस्तरा आत्मान पूजयित तत्य दर्शन गितामह का पिता परदादा भी नहीं मूँ मैं ही इस जगत का कारण हूँ विप्रवर ऐसी बात कहकर देवाधिदेव भगवान वाराह ने वराह पर्वत पर विस्तार पूर्वक पिंडदान दे पितरों के रूप में अपने आप का ही पूजन करके वहीं अंत ध्यान हो गए ऐसा तस् स्थिति विप्र पितर लभन्ते लभंते सततम पूजा कपिवचो यथाम ब्रह्मण यह भगवान की ही नियत, ही नियत की हुई ब, मर्यादा है इस प्रकार पितरों को पिण्य संज्ञा प्राप्त हुई है भगवान बराह के कतना कथनानुसार वे पितर सदा सबके द्वारा पूजा प्राप्त करते हैं ये जजंते पितृन्दे वन गुरुश्चैवा तिथेस्तथाम ृथ्वी कर्म सा अंतर्गत स भगवान सर्वसरीग जो देवता पितर गुरु अतिथि गौ श्रेष्ठ ब्राह्मण पृथ्वी और माता की मन वाणी एवं क्रिया द्वारा पूजा करते हैं वे वास्तव में भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु समस्त प्राणियों के शरीर में अंतरात्मा रूप से विराजमान है सम सर्वेश भूतेश ईश्वर सुख दुख यो महान महात्मा सर्वात्मा नारायण इतिश्रुति ही सुख और दुख के स्वामी श्रीहरि समस्त प्राणियों में समभाव से स्थित है श्री नारायण महान महात्मा एवं सर्वात्मा है ऐसा श्रुति में कहा गया है इतें थी महाभारत शांति पर्वणी मोक्षधर्म पर नारायणी ये पंच चुप्प्रिशद्शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक तीन सौ पैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ